देहाय दक्षिणा में द्वितीय जन्माद्या में भाष्य चल रहा था जन्माद्यतः में जो अस्य पद से जगत को लिया गया है और यत पद से उस जगत के जो कारण है उसको लिया गया है तो यदा पद का अर्थ करते हुए भाष्यकार ने कहा ये जो नाम रूप जगत है इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्वादि कुछ चेतनाश कुछ जड़ांश ऐसा दिखते हैं और ये प्रतिनियत देश काल निमित्त आश्रय है हर एक क्रिया के लिए नियत देश नियत काल नियत निमित्त ये रखा गया यानी कोई भी क्रिया कोई भी क्रियाफल कोई भी परिणाम ऐसा नहीं होता जो नियत निश्चित ना हो यानी जब कभी हो जब कभी ना हो वैसा नहीं होता है सप में नियत प्रतिनियत शब्द सबके साथ लगेगा प्रतिनियत देश प्रतिनियत काल प्रतिनियत निमित्त प्रतिनियत क्रिया फल आश्रय ये सब होता है तो ये व्यवस्था कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है ये सामान्य चेदन की बात नहीं है वो ऐसा चेदन होगा जो सर्वज्ञ होगा सबको जानता हो सबका आगे पीछे पूर्व अपर का ज्ञान रखता हो ऐसा सर्वोच्च निकल्प जो होगा वही चेतन इसकी रचना कर सकता है तो वो सर्वच निकल्प तो कैसा हो उस विषय में आगे विचार करेंगे किंतु ये तो निश्चित है कि ऐसा करना ही चाहिए ऐसा होना ही चाहिए और मनसा भी अचिंत्य रचना रूपस्यता। ये हम मन से सोचेंगे तो इसका आदि अंध दिखाई नहीं पड़ता कैसे कैसे परिणाम होता है ये मालूम नहीं पड़ता मनसा भी अचिंत्य रचना रूप से इसलिए बहुत गवेशना करने पर भी वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं पड़ता है कि कहां से कैसे कैसे परिणाम हो रहा है अब हो रहा है उसको लेके विचार किया जा सकता है लेकिन क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है समझ में नहीं आता और सब में एक परस्पर संबंध दिखाई पड़ता है और वो परस्पर संबंध किस कारण से ये भी निश्चय नहीं होता ऐसे ऐसे अद्भुत है ये तो ऐसे अचंज रचना रूप है यत सर्वज्ञा सर्वशक् कारणाद ये अथा शब्द का अर्थ हो गया जिस सर्वशक्ति सर्वज्ञ कारण से हो तद्रह्मशेष वो ही ब्रह्म है ऐसे वाक्यशेष लगाना चाहिए यानी से यतः सूत्र में यथ पद के आगे इतना लगाना चाहिए इसकी टीका देखिए यत यही कारण निर्देश ऐसा कहा टीका में उसकी टीका कह रहे न जगत जन्मादिवा ब्रह्म लक्षण किंतु तत्कारणत्व तो। जगत ब्रह्म का लक्षण नहीं है कल कहा था यद्यपि नाम रूपादि जो जगत है ये ब्रह्म उपादानक है ब्रह्म कारणक है तो भी जगत का लक्षण जो नाम रूपादि वो ब्रह्म में नहीं इसलिए न जगत जन्मादि जगत भी ब्रह्म का लक्षण नहीं जन्मादि भी ब्रह्म का लक्षण नहीं है तो उस फिर क्या है किंतु तथा कारणत्व उसके जो कारणत्व है उसमें ब्रह्म का लक्षण है उसमें तदस्थ ब्रह्म को माना जाएगा इसलिए कारण निर्देश ठीक कारण का निर्देश किया यथा पद से साक्षात नहीं कहा जिससे होता है वो है इसका मतलब कारण मानो ऐसा कहा उसको तो वो कारण का जन्म नहीं होता जन्म जगत का है ईश्वर का जन्म नहीं मानते नित्य तो है और, और स्थिति भंगाली भी नहीं और जगत का नाम रूपादि भी उसका स्वरूप नहीं है यद्यपि नाम रूपाधि अव्याकृत स्थिति में उसी में ही लिख रहता है तो भी नाम रूपाधि से अतीत है तद्तर्य व्याकृत आसी ये आता है बाद में तम रूप्यां व्यायत बाद में वो नाम में व्याकृत हो गया आकाशो वै नाम निर्वहिता यदरा तद्रह्म ऐसी ऐसी वाक्य आता है ये नामों को उसमें रखा गया है क्योंकि नाम रूप का उपादान निमित्त ढूंढने पर ब्रह्म से अतिरिक्त कोई प्राप्त नहीं होता इस कारण से उसको माना गया किंतु ये नहीं समझना चाहिए नाम रूप के स्वरूप में नाम रूपाकार से ब्रह्म है सारे क्यों नाम रूप का कोई सदा अस्तित्व है? है कारण से पृथक जिसका अस्तित्व हो उसको माना जा सकता अब कारण से पृथक अस्तित्व उसका सिद्धि नहीं कर सकते युक्तिसंगत नहीं बैठता है समझ में नहीं आती जैसा घट को आप मृतिका से अलग सिद्ध करने के प्रयास करें तो हो सकता है घट को मृतिका से अलग नहीं किया जा सकता भले ही घट में नाम हो और वो कंबुग्रीवमान आकार हो गोड़ आकार ये आकार नाम आदि है इसमें संशय नहीं है उसका व्यवहार भी हो रहा है किंतु वास्तविक रूप से घर को कभी मृतिका से अलग करके सिद्ध नहीं कर सकते। तब क्या हुआ कि ये जो घर नाम कहा मृतिका का ही नाम घट हो गया ऐसा बोलना पड़ेगा और आकार भी जो आया वो मृतिका का ही आकार हो गया ये दोनों कहा छुपे थे मृतिका में ही छुपे हुए थे ऐसा कहना पड़ेगा यद्यपि यह पूरा सही नहीं मानना पड़ेगा इसीलिए कार्य रूप से जो दिखाई पड़ेगा वो भले जगत हो पूरे प्रबंध हो या आपका शरीर हो या मनादि आध्यात्मिक उपकरण हो कुछ भी हो कार्य यदि है वो कारण से अपृथक होता है इस दृष्टि से कारण में सत्यदा कि अन्यत्र कहीं भी सत्यदा नहीं रहेगी इसलिए हम इसको मिथ्या करते हैं नाम रूप को इस दृष्टि से वो जगत नहीं है जन्मादि भी ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता किंतु तब कारणत्वम लक्षणम कारणत्व लक्षण आएगा कल पहले जैसा कहा था वो तटस्थ लक्षण के रूप में कारणत्व को तो स्वीकार हैं, अच्छा अच्छा ष्टीचन्माद यहाँ ठीक है पीछे एक है इतम सन्नीतवादी तो हो गया का होने से जगत को लेना का जगतो न जन्मास्थदादेरनाशंक्य वियदधिकरण विभक्त आगोन तो यहां जब जगत की सृष्टि के बारे में चर्चा हुई तो एक ऐसे वादी बैठे हैं जो जगत के कुछ अंश को सृष्टि के अंतर्गत मानते हैं कुछ को नित्य मानते हैं, जैसे सर्वस्व जगत हो न जन्मास्थि वो वादी कहता है कि संपूर्ण जगत की जर, जगत का जन्म नहीं है जन्मादित्यथा से आप पूर्ण संपूर्ण जगत को लेना चाह रहे हैं हम नहीं मानते संपूर्ण जगत की सृष्टि नहीं है आ, क्यों नहीं है क्योंकि वेदाधिर अनादित्र जन्मस्थिति अच्छा अच्छा जन्मस्थिति का टीका ही नहीं होगा अच्छा ठीक है वो जन्म व्याख्याअंगम दर्शे थी अल्सा एक पृष्ठ का पूरा है। चलो फिर पीछे चलिए तो जन्म स्थिति भंगम ष्टया उच्यते ष्टी से षि जन्मादि ये कहा अस् से षष्टि लेना है अस्तिया से ष्टी लेने वो से वो ष्टी से जन्म स्थिति भंगम ष्टया उच्यते ष्टि विभक्ति के द्वारा जन्म और स्थिति भंग को कहा गया है ऐसा समझना ये अस्त्य से ये तीनों को लेना तदगुण संविज्ञान तदा बहुव्रीहि अर्थो गृहते तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि के बारे में कहा था उसमें शब्द से तदा मैंने तत्शब ये कहना चार नंबर की कि तत्शब कहा तदा, तदा वो, और एक तदा होता है वो तदा नहीं ये शब्द में तृतीय आयोजन करके तदा बनाया टाप लगा के नहीं टा लगा करके बनाया तदा बहुवरी अर्थो गृहिये इसको बहुरीह का अर्थ लेना चाहिए माने बहुरी का जो अर्थ होगा वो तत्शब्द से ग्रहण करेगा उसका भी वो साथ में लाता है उसका गुण को भी साथ में लाता है इसलिए उसको तदगुण संविज्ञान बहुरीही करते तस्वे न संविज्ञानम यते स तथा अब तदगुण संविज्ञान जो पद है उसका अर्थ करें तस् गुणत्व संविज्ञान उस बहुरीही का जो गुण है यानी उसका जो अर्थ है उसके द्वारा ज्ञान जिसको होता है यानी उसके साथ ज्ञान होता है कल कहा था ऐसा लंबा करना लंबोदर रहा, दृष्टा समुद्र इत्यादि शब्द है वो उसका ज्ञान उसके साथ होता है वो छोड़ के नहीं होता है लंबोदर में बड़ा पेट तो पेट उस व्यक्ति को और पेट को अलग नहीं किया जा सकता व्यक्ति का ज्ञान पेट के साथ होता है और चित्र आदि में गुण संप्रज्ञा अनुभव रही है उसमें गाय के साथ लाने की आवश्यकता नहीं है वो व्यक्ति को लाने से काम होगा ये कहा था इसका अर्थ कर रहे हैं सर्वस्थ विशेषणत्व समास अयोग तदर्थ एकदेश तथा संपूर्ण विशेषण को सर्वस्थ विशेषणत्व संपूर्ण को विशेषण मानने पर समास अयोगात समास नहीं हो सकता इसलिए तदर्थ एकदेश तथा तो तदगुण संविज्ञान बहुरी ही हाँ उसके बाद जन्मस्थिति भंगम समास का है ना उसके बारे में बोल रहे हैं ये जन्मस्थिति भंग सम का अर्थ है कैसे लिया वो तद्गुण संविज्ञान बहुरी से लिया उसका एक देश कहा बाकी को उसके साथ में लिया गया है ये तो सर्वस्थ विशेषणत्व समास सबका विशेषण सबको यदि जोड़ दिया जाता है फिर वहां समास करने की आवश्यकता नहीं तदर्थ एक देश है सदा इसीलिए उसका एक देश लेके बाकी में आधी लगा करके समास बना दिया अब उससे आप बाकी ले लेंगे ले ऐसा करके तेन विशेष एक देशम विशेषण कर विशेषण एक देश को विशेषण एक देश मैंने जन्म एक देश है जन्म स्थिति भांग तीन होना था उसमें जन्म को लिया तो जन्म विशेषण एक देश हो गया तो विशेष एक देशम विशेषण विशेष का एक देश है तीनों को लेना चाह रहे थे उसमें से एक को लिया तो है न विशेष एक देशम विशेषण कृतवा विशेषण बना करके समास बना दिया गया बोलना चाहते इसमें क्या है समाज में विशेषण विशेष समास में सामान्य रूप से पूर्व पद विशेषण होता है उत्तर पद को विशेष होता है उसका अर्थ जो हो होगा अब ये बहुरी की समास में अन्य पदार्थ विशेष होता है अनेक अन्य पदार्थ है उसमें अनेक मिलके तीसरे के लिए कहेंगे तो वो वो विशेष होगा जैसा पीदाम्बर हो ये पीदम्बर है जिसका वो जिसका बोलेंगे वो, वो, वो विशेष हो जाएगा ऐसा हो हो होता है सामान्य रूप से पूर्व उत्तर पद हो जाएगा ऐसा पीदा अंबर में देखिए अंबर किस प्रकार का है पीत अंबर है आ, लाल कपड़ा है तो लाल का विशेषण सॉरी पीला कपड़ा है तो पीला पद उसका विशेषण हो गया ना तो पीत अंबर पीदा अंबर ऐसा बन गया पूर्व पद विशेष उत्तर पद विशेष है ऐसा किन्तु दहूरी होने से यह दोनों मिलकर के कोई और का विशेषण बनेगा ऐसा दहरी में विशेष है और ध्वे में होता तो आवश्यक नहीं है ध्वन में हो तो परस्पर विशेष में विशेष बाल की आवश्यकता नहीं वो अलग अलग भी होते वो क्योंकि समप्रधान होता है सभी में पूर्वोत्तर पद की प्रधान जाना सम प्रधान होता है ये बात कह रहे हैं तेन विशेष एक देश में विशेषण करता समास को मन में रहकर कहा जन्म स्थिति भंगम समास में कहा मूल में कि जन्म स्थिति भंग ही समास है समझना चाहिए कहा त्र फल इसको समझने से क्या फल मिलेगा कि का जन्मस्थितिभंगसा ऐसा समझ में आएगा जन्म आदि स्थित अतद्गुण संविज्ञ स्थितिभंगशब्दार भाष्यकार बहु के बारे में क्यों कहना तद्गुण संविज्ञानो बहु ऐसा समास के बारे में क्यों कह क्योंकि जन्म आदि रस्य स्थितिया आती है यदि अतदगुण जरूरी ही लेते हैं तो इसमें अर्थ सही नहीं बैठे गलत हो जाएगा जन्म को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तदगुण नहीं लेना है जो पद आया है उसको नहीं लेना है विशेष के रूप में तो छोड़ना पड़ेगा छोड़ करके अर्थ लेना पड़ेगा तो जन्म चला जाएगा बाकी दो ही मिलेगा स्थिति और भंग ही है रहेगा इसीलिए गलत हो जाए जन्म आदि रस्य इसे समाज करते विग्रह करते हुए विज्ञान स्थित् लेने पर आदि शब्द से स्थिति आदि को ऐसा लेने पर वो अददुण संविज्ञान हो जाएगा तब स्थिति भंग मात्र स्थिति और भंग दोनों का ही ग्रहण होगा जन्म का ग्रहण नहीं होगा तदश्चित उभय कारणत्व अलाभा न उपलक्षणत्व सिद्धिए जब ऐसा करेंगे तो उभय कारणत्व नहीं बन पाएगा तो जन्म का भी भंग का भी स्थिति का भी ये दोनों प्रकार का कारण नहीं बन पाएगा दूसरा उभय कारण तो मन यहाँ निमित्त और उपादान कारण वो निमित्त उपादान कारण भी नहीं हो पाएगा इसीलिए वो दोनों को लिया कहा जाए क्योंकि उपादान कारण जो है पूर्व का कार्य के पूर्व में रहता है तो जन्म उसी से ही होगा तो जन्म होने के बाद स्थिति या भंग होता है और वो स्थिति भंग में निमित्त कारण से भी हो सकता है क्योंकि घड़ को बनाने वाला कुमार रहता है वो बनाता है और बाद में कर घड़ को फोड़ने वाला कोई देवद्रत रहता है उसको फोड़ देता है तो वो तो अन्य निमित्त से भी हो सकता है किंतु उपादान ग्रहण करना चाहते हैं तो जन्म जिससे हुआ उसको बोलना पड़ेगा वो मिट्टी का मृत्यु का आदि लेना पड़ेगा ऐसा ही लेना पड़ेगा हम इसीलिए यदि केवल दो रखते हैं तो ये दोष आएगा कि उपादान कारण निमित्त कारण दोनों ब्रह्म नहीं बन पाए ये तदस्त उभय कारणत्व अलाभा न उपलक्षणत्व सिद्ध तब उपलक्षणत्व सिद्ध नहीं होगा तो ब्रह्म का तदस्त लक्षण सिद्ध नहीं हो पाएगा न चिधि लय मात्र हेतुत्व तथा अब यह भी नहीं है कि स्थिति लय मात्र का वो कारण है हेतु माने निमित्त कारण है तो स्थिति लय मात्र का निमित्त कारण है ऐसा तो का भी नहीं क्योंकि जन्मभेद और अन्यत्री लक्ष्यस्य परिच्छेदाद अब्रमत्व ऐसा मान लेने पर जन्म का कारण कोई और आ जाए एक तो बात है कि जन्म शब्द नहीं रहने पर उसको भी विशेष के रूप में ग्रहण नहीं करने पर समाज अर्थ में उपादानंद तो नहीं आ पाएगा केवल निमित्तत्व तो आएगा एक तो ये दोष है दूसरा दोष क्या है कि आपने केवल स्थिति और भंग के बारे में कहा आपने ये कहा वस्तु की स्थिति ये जगत को बनाने वाली बनाने के बाद वो ब्रह्म उसको संभालता है बाद में संभार करता है दोनों को लिया तो कोई चीज को स्थिति में आने के लिए उसको उत्पत्ति की आवश्यकता होती है तब अर्थात ये आएगा कि स्थिति और भंग तो ब्रह्म संभालेगा ठीक है किंतु जन्म कोई और संभालता है तो कोई और से होता है तो उससे फिर द्वैध भी आ जाएगा ब्रह्म से इधर भी कोई और अस्तित्व तो है ऐसे मानना पड़ेगा इसलिए द्विदापत्ति भी है ब्रह्म का ब्रह्मत्व तो हो जाएगा सब सर्वत्र ब्रह्म की स्थिति नई हो पाएगी तीनों को लेने पर ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहने से ब्रह्म से उत्पत्ति ब्रह्म से स्थिति ब्रह्म से ये तीनों हो जाएगा यह कहना चाहिए जन्मभेद और अन्यस्व तब का जन्म का हेतु कोई अन्य बैठेगा लक्ष्य वो लक्ष्य हो जाएगा हमारा लक्ष्य क्या ब्रह्म है अब इसमें परिच्छेद आएगा परिचेद किसको लेके जो जन्म का कारण जो वस्तु है वो ब्रह्म से भिन्न हो गया इसके कारण उससे वस्तु परिच्छेद आए कि परिच्छेद शब्द से जगह जगह अलग अलग अर्थ लेना पड़ेगा लेकिन तीनों परिच्छेद को मन में रखना जैसा जहां आवश्यकता पड़े वो परिच्छेद लेना वस्तु परिच्छेद देश परिच्छेद काल परिच्छेद यहां वस्तु परिच्छेद है क्योंकि जन्म जगत का जन्म का कारण जो ब्रह्म है ब्रह्म से इतर है उससे ब्रह्म में परिच्छेद आ जाएगा जैसा घट और पट में भिन्नता होती है ऐसा हो जाएगा तब क्या दोष है वो अब्रम्ह हो जाएगा बृहत्तम ब्रह्म में नहीं आएगा क्योंकि ब्रह्म से भिन्न एक रह गया वहां ब्रह्म व्याप्त नहीं जैसा आप से है जैसा आपसे भिन्न अनेक व्यक्ति है वहां आप व्याप्त नहीं है आप तो केवल अपने शरीर में व्याप्त अन्यत्र नहीं है ऐसा हो जाएगा तो वो परिचय से अप्रमत्व तो आ जाएगा सर्वव्यापक तो ब्रह्म का सिद्ध नहीं होगा ये भी दोष है देखिये इस इतने में इतना सारा दोष आ जाए जन्म शब्द को छोड़ने में इसलिए समाज का अर्थ करने में कितने सावधानी चाहिए तो ये सब जानकारी रखने की तब आप समाज का अर्थ कर सकते हैं आपको सिद्धांत का पूरा ध्यान होना चाहिए क्या आप सिद्ध करने चाह रहे क्या करने चाह रहे तो ये सब व्याकरण आदि अध्ययन किए बिना नहीं कर सकता वो तो करना पड़ेगा तभी जाकर के समझ में आती है अदो जन्मनोपी विशेष अंतर्भा धर्मजात से संहति प्रधान से हे दुर्ब्रह्मी उपलक्षण सिद्धि इत्यथ अब क्या हुआ अतः इस कारण से जन्मनो अभी विशेष्य अंदर भाव है जन्म को ही हमने विशेष्य का अंदर भाव रख दिया समाज का जो विशेष्य है समाज का जो अर्थ है उसमें जम, जन्म को भी रखा किस प्रकार रखा सदगुण संविज्ञान भूमि ही लेते हो तभी ये रख पाएंगे ऐसा रखा तो वो भी उसका अर्थजात हो गया जन्म भी उसमें लेना है ऐसा हो गया तो धर्म जादस है सारा धर्म आ गया तीन धर्म आ गया उसमें जन्म स्थिति भंग संहदी प्रधानस्य से हेतु संहति प्रधान माने ये जो सम्मित रूप से ये तीनों को लेकर के जो मुख्य कारण बन रहा हो वो संहति माने संघात होता है समूह होता है संहति प्रधानस्य हेतु हेतु ब्रह्मी वो जो तीनों का तीनों मिला करके आ गया ना जन्म स्थिति भंग ये तीनों को संभाग हो गया एक समाज हो गया उसका जो प्रधान है उसका जो कारण है वो उसका जो मुख्य अंश है वो ब्रह्म ही है ऐसा उपलक्षण सिद्धि ही इस प्रकार से उपलक्षण सिद्ध हो जाएगा यानी ब्रह्मस्थिति जन्मस्थिति भंग के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा ऐसी स्थिति हो जाएगी उपलक्षण मन यहाँ तटस्थ लक्षण सिद्ध हो जाएगा तादृक धर्मजादम गृहीतवा नपुंस्तक प्रयोग अब देखिए टीका का कुछ नहीं छोड़ रहा अब जन्मादि में कौन सा क्या लगा हुआ है कौन सी विभक्ति लगी है तो देखते हैं जन्मादि में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा विभक्ति का लोभ हो गया ना तब वो सम, आ, ये नभुस्क में होता है नभुस्त में आ, एक सूत्र है आ, सोमोर नभुस्कार ये जो है इवरनादि का जो उत्तर में विभक्ति को सु और अम का लोभ कर देता है और यदि अकारांत है तो अतोअम आ जाएगा तो नमसक में अतोम होकर के वो अम हो जाता है तो इसीलिए वो अम होकर के उसमें विभक्ति दिखाई पड़ेगा यह हम विभक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जन्मादि वैसा ही है तो जैसे वारी वारिणी नहीं जैसा रूप है तो उसी कह रहे हैं कि सादृक धर्म जातम ये सारे धर्मों को तीनों धर्म को मिला करके लेके ये नवशिंग का प्रयोग किया सामान्य नवश दृष्टि से ऐसा जन्मादेसा दिया नदौ संसारे कथम आदित्यम जन्मनो अब जो जो है ना ये इतना तो शब्द का अर्थ कर दिया शब्द का अर्थ करने के बाद बाकी क्या था आक्षेप समाधान करना है अभी ये जो अर्थ हमने किया है ये सही है कि गलत है परीक्षा करनी है तो उसके लिए अभी पूर्व पक्ष लाएंगे उसका उत्तर देना आ, हमार, आपने तो ये कहा कि जन्म जगत का होता है किंतु हम सिद्धांत में मानते हैं ये अनादि है अनादे है, अनादो संसार हर जगह बोलते रहते अनाद संसार अनाद आनंद संसार में आप घूम रहे हो ऐसे ऐसी कथा करते हैं ना तो ये अनाधि संसार को मानते हैं और आपने जगत को शादी सिद्धि किया क्योंकि जन्म माना है तो जन्म मानना मतलब शादी हो गया ना तो नन अनादो संसारे अनादि संसार को कथम आदित्य जन्मना तो उसी को लेके आदित्य तो कैसे कहेंगे जन्म आधि शब्द आदि शब्द नहीं बैठ सकता यहाँ क्यों अनादि बोलना चाहिए था तो कहा क्या बोलना चाहिए अनाधि संसार से कारण यहाँ बोलना सूत्र में है ये नहीं बोलना चाहिए था. ये बोलना अनादिव जन्म नो गृह कौन कौन अनादि है षडस्माक अनादि जीवे जीवेश जीवेश, जीवेश, नहीं। नहीं वो शुरू में थोड़ा जीवेश्वर हाँ जीवेश्वर विशुद्धा चि तथा जीवेश अवद्या तत्क अनादि कहीं कहीं जीवेश ऐसा पाठ है। हैीवेश्वर जीवेश्वर जीवेश्वर पाठ सही है तो अक्षर ठीक बैठ जाता तो जीवेश्वर विशुद्धाचित तथा विशुद्धा चिथाशोधा अविद्या चिदोर्योगना तो जीव ईश्वर ये अनादि है जीव अनादि है ईश्वर अनादि है जीवेश्वर चित। विशुद्ध चित्त विशुद्ध चित्त मैंने विशुद्ध आत्मा परमात्मा वो भी अनादि है तीन हो गया जीवेश्वर विशुद्धा चित्त तथा जीवेश और, और जीव और ईश्वर का भेद जीव और ईश्वर का भेद भी अनादि है कब से जीव और ईश्वर अलग हो गया यह भी अनादिस्या दोनों वो अनादिंग क्योंकि जीव भी अनादि है ईश्वर भी अनादि है तो उसका भेद भी अनादि रहेंगे तो ये चार हो गए जीव ईश्वर विशुद्धा और जीवेश ओर भिदा और अविद्या ये भी अविद्या भी अनादि है अनाथि तत् अविद्या और चित्त का संबंध ये भी अनादि है तो षडस्मागम अनाथि छह हमारे लिए अनादि है इसलिए हम संसार अनादि हो जाता है कि इसमें क्या जीव भी आ गया अविद्या भी आ गया और फिर ये जीवेशयोर्भिद भी आ गया ये सब जो है आने के कारण उसको अनादि तो मानना पड़ेगा तो अनादि संसार को आपने स्वीकार किया ऐसे में जन्म बोला वो ठीक नहीं है ऐसा कहने पर तत्र आह उसके उत्तर में भाष्यकर ने कहा जन्मनश आदित्व श्रुदी निर्देशापेक्षम वस्तुवृत्त अपेक्षम चन्म को आदि मानना श्रुदी के निर्देश में भी मालूम पड़ता है और वस्तुवृत्त से एक वस्तु के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उसका जन्म से ही लेके विचार करना होता है तभी ठीक होता है इसलिए उसको जन्म मान करके कहते हैं सूत्र लक्षित श्रुत जन्म आद उच्यते तदपेक्ष सूत्रे भी ये, ये सूत्र जिस श्रुति के आधार पर बनाया गया है सूत्र लक्षित श्रुत ये सू, सू, सूत्र जिस श्रुति को लक्षित कर रहा है उस श्रुति में जन्म आद उच्यते उस श्रुदि में भी जन्म को आदि में कहा गया ये दो वाइमानी भूता ऐसा आदि में जन्म को कहा गया इसीलिए जन्म होता है आदि में ऐसा मानना पड़ेगा तदपेक्षम सूत्रे भी तस्य आदित्य विज्ञापन उसी की अपेक्षा करके सूत्र में भी उसी को आदि में रखा गया यह समझना चाहिए श्रुत्या भी कथम आयुक्तम उत्तम इतिहास कि श्रुदी ने भी कैसे युक्त कहा श्रुति वो आदि जन्म जगत के जन्म के आदि में क्यों रखा वो ठीक तो नहीं है अयुक्तमुक्तम अयुक्त कहा है वो युक्त नहीं है तब कहते हैं लौकिक प्रमाण भी है वहां वस्तुवृत्त अपेक्ष वस्तु स्थिति देखने पर भी ऐसे मालूम पड़ता है जन्म हुए बिना किसी का कर्म आदि हो नहीं सकता तो जन्म को मान करके चलना पड़ेगा तो जब गणना करते हैं तो जन्म से ही गणना करेंगे वस्तुस्थिति भी है ऐसा कहा वस्तु वस्तु वस्तु वृत्त क्या है कि जनित्वा स्थित्वा जनित्वादी स्वभाव यही होता है पहले जन्म लेगा उसके बाद में स्थिति में आ जाएगा और उसके बाद फिर लय को प्राप्त करता यही तो स्वभाव जन्म न लब्धात्मक स्थित्यादि होगा ये युक्ति है कि जन्म जिसको प्राप्त हो गया जन्मना लब्धात्मकः लब्धात्मक जन्म से जो अपने सत्ता में आ गया अब सत्ता में आने के बाद ही तो उसको आगे कुछ किया जा सकता है इसलिए जन्म पहले चाहिए स्थिति आदि का योग तब होगा अद न अनादे संसार आदि जन्म किंतु प्रदिवस्तु तस् आदित्य मदअपेक्षत्रो सद आदित्यम इत्यथ है किंतु तो जो अनाधि संसार को आप मानते हैं उसमें इसमें अंदर है यहाँ तो जन्म आदि कहा गया तो जन्म आदि को लेके कह रहा है तो जन्म है ऐसा मान के कह रहा है तो आदि है ना महा तो उससे क्या समझना है अतः इसीलिए न अनाधे संसार के अधिक जन्म यहाँ अनाधि संसार के बारे में नहीं कह रहा संसार के बारे में है ही नहीं यहाँ जगत वस्तुओं के सृजन के संबंध में है इसलिए ये संसार और जगत थोड़ा अलग हो जाता है यहां हाँ ये भी ध्यान रखना कई लोग ऐसे बोलते हैं संसार ये संसार ऐसा बोलते हैं ये संसार बोल सकते हैं ये संसार कुछ और दृष्टि से होता है और जगत कुछ और दृष्टि से होता है इसमें भी भेद होता है हाँ इसलिए वो बोलते समय भी ध्यान रखना चाहिए दोनों में भेद है अब संसार बोलेंगे तो वो अनादि है कि तो जगत को वो आदि मानेंगे जगत का सृजन भंग आदि होता है अब वो कैसे मानते हैं कि संसार क्या है संसार जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से ये इसके साथ जो आपने जोड़ दिया वो संसार है आपके लिए और ज्ञान होने के बाद संसार नष्ट होता है संसार नहीं रहता वो अनादिकाल नहीं चल रहे क्योंकि वो अविद्या अनाद ही है इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभ्यास भी अनाद है इसलिए कह रहे ना जीव संसारित्व जीव का जो संसारित्व है वो नष्ट होता है ज्ञान के बाद फिर संसार ही नहीं रहता है क्योंकि इसी के साथ उसका संबंध नहीं करता किंतु जगत जिसको कहते हैं उसमें सृष्टि स्थिति देखी जाती है संसार में सृष्टि स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी ठीक है ना अब वो संसार के लिए या आश्रय बना हुआ है जगत ये बात ठीक है संसार की जो गतिविधियां हो रही है आपके अंदर ये जगत को आश्रय लेके हो रहा है इतने अंश में इसके धारण का संबंध है किंतु संसार पूरा जगत नहीं है जगत पूरा संसार नहीं है थोड़ा भेद है ये भेद को लेकर हम बोल रहे देखिए न अनादे संसार आदि जन्म अनादि संसार का जन्म नहीं है किंतु फिर किसका है प्रदि वस्तु तस् आदित्य प्रदि वस्तु उसका आदित्य है एक एक वस्तु को लेके आप देखेंगे तो हर एक वस्तु का जन्म हो रहा है यह भूकोल भी एक वस्तु है इसका जन्म होता नाज होता है इत्यादि होते हैं क्योंकि हम जब आगाज दृष्टि कहते हैं तो सुधि कहती है आगाजा आकाश की सृष्टि होती है आत्मन आघात संबोध आघाज वायु इत्यादि सृष्टि कहते हैं तो सृष्टि उसी के संबंध में है इसीलिए वो तत्त वस्तु को लेके है और सीधी आदि के बारे में भी है बाद में संहार का लेके बारे में भी है तो ये जगत का सृष्टि लय सब होता है इसीलिए इसको सीधा संसार है ऐसा पर्याय रूप से नहीं कहा जा सकता आवेक्षिक रूप से संबंध करके संसार का संबंध जगत में होने से उसको कहा जाता है किंतु संसार और जगत एक नहीं मानना संसार का सृजन भगवान नहीं करता यह है इसमें का। जगत का सृजन भगवान करता है संसार का सृजन भगवान करेगा क्या संसार का नहीं करता है इसलिए हिंदी में ये संसार प्र शब्द प्रयोग करते हैं और पूरा ब्रह्मांड के लिए संसार शब्द प्रयोग करते हैं जो कि ये सिद्धांत दृष्टि से हमारे तत्व दृष्टि से वो शब्द इस अर्थ में सही नहीं है वो गलत अर्थ हो जाता है संसार का सृजन तो कोई नहीं करता वो भगवान खुद करता है न कर्तृत्व न कर्माणी लोग कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्त कि मैं ये संसार को नहीं बनाता लोग समझते हैं कि मैं संसार को बनाता हूं न कर्तृत्व न कर्माणी लोग न कर्मफल संयोग ये सब संसार का है कर्तृत्व क्या है वो मिथ्या अभिमान से कर्तृत्व होता है वो संसार के अंदर आता है तो कर्ता भोक्ता बन करके उसमें भूलता है न कर्तृत्व न बाकी वो कर्म आदि को भी बनाता है नहीं बनाता है न कर्तृत्व न कर्माणी लोग अस्त सृजदी प्रभु ना कर्म बल है संयोग कर्म बल के साथ संयोग है वो किसके कारण होता है आपके आसक्ति के कारण होता है आप कर्म करता है तो आप आसक्त होता है संयोग करता है ये संसार है या विद्या के कारण अज्ञान के कारण होता है आपके आ, मोह क्रोध लोभ आदि के कारण आप उसके साथ आसक्त होते हैं हो इसीलिए ये भी संसार है ये सब हमने नहीं बनाया न लोकत तो सृजदी प्रभु का ना इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए तब क्या है वो जगत को बनाता जगत को बनाने के बारे में उन्होंने कहा सृजाम क्या है नहीं प्रगति स्वामस्टा संभवामी पुनः पुनः ऐसा भी कहा अपने को मैं बार, बार बार बनाता हूं और प्रद्ध हाँ मादा दादा प्रदा सब मैं हूं और प्रकृति स्वाम अवस्ट्य विसा पुनः पुनः मैं अपनी प्रकृति जो माया है वो माया में स्थित होकर के ये जगत को बार बार बनाता हूं ऐसा भी कहा है तो विसृजा पुनः पुनः कहा ना तो वहां तो सृजन के बारे में कहा और यहाँ बोलता है नहीं करता है और ना दत्ते कस्तित पावम न चेव सुकृतम विभु अज्ञाने नवृतम ज्ञानम तेनाली वहां भी ऐसे कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता कोई पुण्य करता है वो उसका वो पुण्य करता है तो उसकी भलाई है हमें क्या लेना देना मैं उसको पुण्य को नहीं लेता हूं और कोई पाप करता है तो उसकी बुराई है हम उसको क्यों लेना है तो भगवान का कहा न किसी का पुण्य लेते हैं ना किसी को हम पुण्य देते हैं ना हम किसी का पाप लेते हैं ना किसी को हम पाप देते हैं ये हम लेने देने की बात नहीं करते ये सारे संसार के अंदर गए उससे कोई हमारा मतलब नहीं और जीव उसमें फंसेगा यदि वो मेरा भजन करता है अनन्या चिंदा दो मान भजन करता है तब जो है मैं उसको मदद करता हूँ थोड़ा गदा बुद्धि योगम तम ये नाम मैं उनको आई थी समझाता हूँ आई थी बुद्धि दे देता हूँ उसको जो है बुद्धि ठीक हो जाएगी वो थोड़ा साधन करेगा साधन करने के बाद फिर माम बयान दी बात में मेरे पास आ जाता है आत्मा के साथ एक होकर के तत्व चंदी दे तत्व रूप से उसमें सिद्ध होकर के एकात्म भाव को प्राप्त करेगा ये प्रक्रिया अलग है ये तो मैं एक स्पेशली मान करके अपने एक करुणा से वो संसार से मुक्त करने के लिए मदद करता हूँ किंतु संसार में जितने सारे चीजें हैं कोई भी मेरे द्वारा सृद्ध नहीं ये स्पष्टता है इसीलिए वो अनादि है और उसका अंध हो जाता है और जगत सृजन का इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है इसीलिए इसमें आधी अंदर इस प्रकार से मान लेना चाहिए प्रति वस्तु सबसे आदित्य विज्ञापन जगत जगत में जितने भी वस्तु है उसका आदित्य के बारे में कहते हैं इसलिए जन्मादि सूत्र में संसार की उत्पत्ति स्थिति की बात नहीं है इसमें जगत की उत्पत्ति स्थिति की बात है इसका भेद आपको बार बार बाद में मालूम पड़ेगा इसको ध्यान में रखना चाहिए अच्छा ये हो गया आगे कहते हैं तदपेक्षम श्रुधि सूत्र तदादित्व इतना वो पूर्व पक्ष ने पूछा था कि आप अनादि संसार को कैसे आदिमान कह रहे हो है हाँ। देखिये ये सब बातें टीका से ही खुलती है हाँ ये इतने सारे आप भाष्य बात्यों का आधार लेकर के भी नहीं कर सकते वो टीकाकार उसमें खोल करके आपको समझाते हैं तब जा आपको सावधानी से चलना पड़ेगा भाष्य को पहले ठीक से समझना है फिर टीका में जो पंक्तियां हैं उसको भाष्य के अनुसार जोड़ना है कभी कभी उसको जहां नहीं मेल होता है तो आगे पीछे के पंक्ति भाष्य को लेकर के लगाना पड़ेगा तो भाष्य ही हमारा मुख्य आधार है और उसके अंदर अंतर्गत ये ऐसे खोल देते ऐसे आपको और समझाते क्योंकि बुद्धि विकास करना है स्पष्ट से ज्ञान दिलाना है इस दृष्टि से श्रुदी निर्देशम हम विशदी का निर्देश श्रुदी निर्देश है ऐसा भाष्यकार ने कहा वो निर्देश क्या है उसका करण करते हैं स्पष्टीकरण करते हैं नहीं आ उपस्थित करा देते हैं, ये दो कराते थे भूदानी जायन इत्यादि का अनुकूलो जन्मादित्व शेष ये श्रुति जन्म को आदि मानने में अनुकूल है ये श्रुति जो है ना आपने पूछा था कि आपने जन्म को आदि क्यों माना क्योंकि श्रुति कह रही है ये श्रुति के अनुसार ही सूत्र बना हुआ है इसीलिए जन्म को आदि में रखने के लिए श्रुति अनुकूल है ये अनुकूल शब्द से श्रुदी को ले ली अनुको जन्मादित्य शेष मैंने ये निर्देश में किया ना इसलिए उसको लेके कर सकते हैं श्रुधि निर्देश अनुकूल श्रुधि निर्देश अनुकूल है किसके लिए जन्म आदित्य जन्म को आदि मानने में अनुकूल है तेतु यथि उसके लिए कारण कहा यदो वाय भोधानी जायंदे यथहा इत्यादि से कहा वस्तुवृत्तम विभजते अब आगे जो वस्तु वस्तुवृत्त भी है वस्तु के स्वरूप में भी ऐसा दिखाई पड़ता है कहा भाष्यकार ने उसका विस्तार करते हैं जन्म आदि अनुगुण वस्तुवृत्तम विवक्षिवा हेतुमा जन्म को आदि मानने में ही वस्तुस्थिति अनुगुण होता है अनुकूल होता है जन्म को आदि नहीं मानेंगे तो वस्तु वस्तुस्थि नहीं बन पाएगी कोई समझ नहीं पाएगा बिना जन्म से स्थिति भंग कैसे आ गए ये कोई सिर नहीं है ऐसा लिखता है सिर के बिना धड़ है वो ऐसे कैसे होगा इसलिए वो नहीं हो पाए क्रम से जाना पड़ेगा जन्म आदि है बाद में स्थिति है फिर भंग होता है ऐसा जन्मना इत्यादि जन्मना प्रलय संभव ऐसा देखा गया है जन्म जो प्राप्त किया है वो ही आगे जाके सिद्धि प्रलय को प्राप्त करता है अस्थि प्रत्यक्षादी इसके लिए कहते हैं इदम सन्नीहित प्रत्यक्ष मश्वक प्रदीतिमात्र गृह प्रादा अब वहां जो है व्याकरण पढ़ा हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ था वो बोलता है ये जो आपने अस्य करके जो निर्देश किया जन्माधि अस्य ये अस्य माने यह इसका इसका माने हमने ये अध्ययन किया है इधम वस्तु सन्नी जो प्रत्यक्ष में सबसे निकट होता है उसी को इदम शब्द से कहा जाता है परोक्ष में होगा तो नहीं कहा जाता है आ, या फिर भूतकाल में भविष्य काल में भी इधम शब्द का प्रयोग नहीं होता है Sea, तो प्रत्यक्ष होना चाहिए फिर सन्निकृष्ट भी होना चाहिए सबसे निकट होना चाहिए तब इधम शब्द से कहा जाता है अब अस्त्य करके आपने इधम शब्द का प्रयोग किया ये कैसे ठीक होगा क्योंकि प्रत्यक्ष मात्र का ही ग्रहण होगा बाकी परोक्ष में जो जगत है उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा इनका कहना है और भूध में है बाघि में है यह ग्रहण नहीं हो पाए तो इदम हाथ सबसे निकट होने के निकट होने दृष्टि से ऐसे अर्थ में उसका वाचित्व है ऐसा कहा जाता है तो प्रत्यक्ष मात्र परामर्शित्व आशंका तो प्रत्यक्ष मात्र का वो परामर्श करेगा ऐसी आशंका करने पर कहते हैं यहां उस दृष्टि से नहीं है प्रदीपी मात्र सन्निधि गृही प्राधिपादिक अर्थ महा मात्र को सन्निधि मानना है मन ज्ञान हो रहा है उतने को सन्निधि मानना अब वो भूत का भाविका इस प्रकार से विभाजन नहीं वो तो किसी वस्तु का ज्ञान अभी साक्षात हो रहा है सामने सामने हो रहा है तो उसको मान करके आपको करना पड़ेगा कभी कभी ऐसा होता है यह मेरे मन में विचार ऐसा बोलते हैं यह मेरे मन में विचार यह जो विचार मेरा मन में ये सब बोलता है ये जो विचार है ना वो दिखाई पड़ रहा है क्या आपको विचार तो दिखाई नहीं पड़ रहा है किंतु तो आपके मन में है? विचार का अनुभव हो रहा है ऐसा विचार हो गया अब वो विचार संबंधित भूत भी हो सकता है भावी भी हो सकता है कुछ भी होता है फिर भी आप केवल विचार मात्र को यह करके निर्देश कर देते हो जाता है अनेक प्रकार से निर्देश होते हैं इसीलिए प्रतिदि मात्र के यहाँ सान्निध्य अर्थ करना चाहिए आप केवल प्रत्यक्ष में ही सन्निधि को परिचित नहीं करना चाहिए इधम अस्तु जो शब्द का अर्थ को केवल प्रत्यक्ष में ही पर नहीं करना चाहिए, चाहिए। इत्यादि से कहा जगतो न जन्मास्थदादेरनादिवाश वियदिकरण न्याय विभक्त आह फिर भी प्रत्यक्षादिन्निधात धर्मिण इदमा निर्देश ऐसा करके आप संपूर्ण जगत को लेना चाहते ये संपूर्ण जगत का ग्रहण नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे भी वादी बैठे हैं जो आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते स्पेस की उत्पत्ति नहीं है ऐसा बोल वो हमेशा ही है वो स्पेस का क्या उत्पत्ति करना वो कोई उत्पन्न करने के बाद कोई अंदर भी नहीं पड़ता इसलिए उसको उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए आकाश नित्य है आ, आगे एक इस, विचार इसके बारे में आएगा बेहद अधिकरण आएगा इसी में ब्रह्मसूत्र में दूसरा जाएगा तीसरे पाद तीसरे पाद में प्रथमा अधिकरण है वेयद अधिकरण वश्रुदेय तो ऐसा सूत्र है कि वेयद की उत्पत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि कहीं भी इसका श्रवण नहीं है ऐसा कहेगा पूर्वक वो आदि बैठा हुआ एक देशी है वो वो कह रहे हैं कि ये वेद आदि जो है अनाधि है इसकी उत्पत्ति कैसे बोलेंगे इतिहास आशंका आघाद की उत्पत्ति नहीं मानने वाले की आशंका है तो उसके उत्तर में कहा ये तो आगे इसके बारे में विस्तार से बताएगी वेद अधिकरण न्याया न विभक्ति अर्थ महा को मानकर के वियत अधिकारण में इसके बारे में विस्तार से चर्चा होने वाली है ऐसे मान करके यहाँ उसके बारे में कहते हैं ये उसको भी लिया जाना चाहिए वहां ये निश्चय किया वियत की भी उत्पत्ति होती है क्योंकि आत्मा ने आगा संबोधा इत्यादि कहा और अद्वैत श्रुति को एकमेवाद्वित ऐसा कहते सदैव इदम अग्र आसीत ऐसा कहा तो ये एकमेव वियत को रखने से नहीं होगा उत्पत्ति के पहले सुधी कह रहे केवल ब्रह्म एक ही था वही बोल रहा है कि ब्रह्म भी था फिर आकाश भी था ऐसा तो नहीं बोला ऐसे <coughs> ब्रह्म से इधर किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है नहीं हो पाएगा आदि ये श्रुदि विरोध होगा इत्यादि करके वहां निर्णय दे अच्छा षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्थ षि तो है जन्मादि संबंधार्थ है जन्मादि सारे लेने चाहते हैं इसका अर्थ कर रहे हैं जगतो जन्मादेर्वा व्रह्म असंबंधा न लक्षणला आशंक्या जगत जन्मादेर्वा जगत का हो अथवा जन्मादि का हो जगत का संबंध अथवा जन्मादि का संबंध ब्रह्म असंबंधात ब्रह्म के साथ इसका नहीं हो सकता क्योंकि जगत का संबंध भी ब्रह्म के साथ नहीं हो सकता और जन्म आदि का संबंध भी ब्रह्म के साथ नहीं हो सकता नहीं होने से न लक्षणता इत्यासं लक्षण नहीं बन सकता हाँ। लक्षणता नहीं हो सकती किसी का लक्षण करना है तो वो लक्षण जो किया उसमें वो होना चाहिए वो नहीं है तो कैसे लक्षण होगा न तड़स लक्षण हो सकता है न स्वरूप लक्षण हो सकता है लक्षण करते हैं तो वो लक्षण उसमें बैठ जाना चाहिए अब ब्रह्म का आपने लक्षण करते हुए जन्मादि के बारे में कहा जन्मादि आपसे ऐसे जगत को लिया अब जगत का ब्रह्म के साथ संबंध है क्या आप तो नहीं मानते हैं जगत का ब्रह्म के साथ कोई संबंध नहीं मानते आप और ना जन्मादि का जगत ब्रह्म के साथ संबंध है माना जगत का लक्षण भी ब्रह्म में नहीं है जन्मादि रूप लक्षण भी ब्रह्म में नहीं है तब आपका जो सूत्र ब्रह्म का लक्षण कैसे होगा सूत्र कुछ और कह रहा आपका ब्रह्म और कुछ है हाँ, जैसा गाय का लक्षण किया, किया। उससे घोड़े का लक्षण भी हो जाए घोड़े का पहचान नहीं होता है आपने गाय के बारे में कहा सातना यह गाय का लक्षण किया और घोड़े का लक्षण तो होगा ना घोड़े का और कुछ लक्षण करना पड़ेगा इसीलिए यहाँ लक्षण और लक्ष्य में भिन्न हो गया आपका लक्षण बिल्कुल सही नहीं खाली बोलने से नहीं होता है ये बैठता नहीं है फिर बाद में आप सब इसका निराकरण करने वाले हैं इसीलिए जन्म जगत दोनों ब्रह्म से संबंध नहीं करता ऐसे आशंका करने पर भाष्यकार ने यथाजी कारण निर्देशक का देखो हम तो ये नहीं करना चाहते जन्म जन्म का संबंध जगत का संबंध साक्षात लक्षण ब्रह्म का नहीं है किंतु क्या लक्षण है ये दोनों के कारण रूप से लक्षण है कारण तो ही लक्षण बनेगा कार्य तो लक्षण ब्रह्म का नहीं बनता है देखिए कितना स्पष्ट है देखिए कार्य का जो भी है अभी जगत को तो कार्य है जन्म भी जगत का कार्य है उसके अंदरगत है ये ब्रह्म लक्षण नहीं बनेगा इसके द्वारा ब्रह्म जाना जाएगा इसका कारण रूप से जाना जाएगा इसके कारणत्व तो लक्षण बनेगा और कारणत्व तो भी तदस्थ लक्षण है स्वरूप लक्षण नहीं है वो बाद में उसको छोड़ दिया जाता है ठीक हमें आप न जगत जन्मादि ब्रह्म लक्षणम किंतु सत्कारणत्व जगत भी ब्रह्म का लक्षण नहीं जन्मादि भी ब्रह्म का लक्षण नहीं किंतु क्या उसका लक्षण है कारणस्तो लक्षण है अब देखो ब्रह्म को आप जगत में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते है हाँ? अब राम जी की कथा सुन रही है हाँ? तो सुनने के बाद क्या है समझ में तो आ रहे थे ना ये राम कहाँ मिलेगा अभी अभी ये तो ब्रह्म का लक्षण कर रहे और जगत के बारे में भी चर्चा हो रही है अब ये जगत में ब्रह्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या है मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा हाँ ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए मिलेगा कैसे मिलेगा जगत के रूप में नहीं मिलेगा जगत के कारण रूप में मिलेगा अभी तो ब्रह्म बनेगा वो जगत के कारण रूप में मिलेगा कभी भी जगत के रूप में ब्रह्म को नहीं देखना है जगत के रूप में ब्रह्म का देखना संभव नहीं क्योंकि तो अदृश्य त्यागुण वाला है जगत के रूप में देखा नहीं जा सकता किंतु जगत के कारण रूप से मिलेगा अब कारण क्या है आप ढूंढते रहो जब तक आप वहां नहीं पहुंचते ढूंढते रहो कौन सा कारण है वो वहां पहुंचेगा कारण रूप से मिलेगा इसलिए बोला तब कारण ब्रह्म इसमें कोई व्यविचार नहीं इसमें कोई दोष नहीं जगत का कारण रूप से ब्रह्म मिलता ही है वो लक्ष्मी उसमें घट जाए तस्त अज्ञाते ब्रह्मणी संभावित नित्यर्थ अब क्यों यह कारणत्व तो कहा क्योंकि ब्रह्म तो अज्ञात है अभी तक ब्रह्म ज्ञात नहीं हुआ और जगत ही ज्ञात हो रहा है तो ये ज्ञाद जो जगत है उससे हमको ब्रह्म को जानना है इसलिए अज्ञात ब्रह्मणि, अज्ञात जो ब्रह्म है नहीं जाना गया जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में संभावित वित्त उसमें संभावना की गई इसका मतलब यह आरोपित किया गया था तथा के रूप में रखा गया वो तो कारणत्व तत्कारणत्व तो रूप से रखा गया सूत्र ने एवं व्याख्याया पूर्व सूत्रा ब्रह्म पद अनुशंकेण तत्शब्द अध्याण च चाक्या वाक्य योजना कहा ना अब पहले शब्दार्थ किया फिर उसमें जो पूर्व पक्ष आया उसका भी समाधान हो गया अब वाक्य अर्थ का सारांश से बता देते सूत्र पदा एवं व्याख्या सूत्रपदों को एक एक करके व्याख्या करके पूर्व सूत्रा पूर्व सूत्र से एक पद की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी यहाँ वो पद नहीं है जिसके रहने से ही अर्थ होगा वो पद यहाँ नहीं है वो पहले सूत्र से लाना पड़ेगा जैसे व्याकरण में अनुवृत्ति होती है पूर्व वो, वो सूत्र से अनुवृत्ति करनी पड़ती है कई सूत्रों तक अनुवृत्ति चलती है ऐसे ही यहां भी ब्रह्म शब्द को अथाधो ब्रह्म जिज्ञासा से लाना पड़ेगा पूर्व सूत्रा ब्रह्म पद अनुषंग ब्रह्म पद वहां अर्थ उसके अनुषंग करके संबंध करके तत्शब्द अभ्याहणसको यहाँ अभ्याह कर्के वाक्या कर्ते नाम व्यागृत कर्भोगयुक्तु संभावित कार्य प्रपंचम श्रुति सिद्धमश्य विशिनि हाँ। ये जो प्रधानुत्रास प्रना जगत का कारण नहीं हो सकता प्रकृति जगत का कारण नहीं है परमाणु जगत का कारण नहीं है और कुछ जगत का कारण नहीं है कर्मादि भी नहीं है तो प्रधानादि हेदुत्व निराश है ना प्रधानादि हेतु को निराश करके ब्रह्म हेतुत्व संभावित लोग ब्रह्म हेतुत्व आगे सिद्ध करने वाले हैं उसकी संभावना है उसको करने के लिए कार्य प्रपंचम जो कार्य है यह श्रुदी के द्वारा सिद्ध है द्वैराशिये नशिनष्टि दो विभाग में करते हैं दो राशि से संबंधित करते हैं दो राशि क्या है एक तो व्याकृत है एक अव्याकृत है है ना इस प्रकार दो राशि में इसको विभक्त करते हैं अथवा कर्तृत्व तो भोकृत्व रूप से भी ले सकता है तो तृतीया इतम भावे इतम भावे तृदीया बोल नाम रूपाभ्यास ये भाव में द्वितिया है अच्छा ये नाम रूप को ले रहे हैं द्विराशि से व्याकृत अव्या को भी ले सकते हैं किंतु यहाँ नाम रूपाभ्या दो कहा कुछ नाम है कुछ रूप है ये ठीक है यार। द्विराशि शब्द से उसी को लेना चाहिए नाम रूपाभ्याम इसको लेना चाहिए तो स्पष्ट है ना दो अलग अलग बोल दिया तो नाम रूप रूप से ये पूरा पोर, जगत व्याप्त है और नाम रूपाभ्या में त्रिदिया है त्रिदिया को क्या अर्थ करना चाहिए इथम भूत लक्षणे तृतीयार्थ करना चाहिए उसका लक्षण ऐसा है नाम रूप से ही दिखाई पड़ता है घड़ादो स्वनाम रूप गर्भ विकल्प पूर्वक व्याक, व्याक्रिया व्याक व्याक व्याक दृष्टि जगतोपि तथा स्व अनुमान अचेतन अभावकर्तृकत्व अयुक्तम अब कहते हैं कि यह नाम रूप ही पूरा जगत है ऐसा कैसा आप निर्णय कर सकते हैं जगत को पूरा नाम रूप में ही आप बोल रहे हैं कि सारा नाम रूप को आपने देख लिया क्या उसको देखा नहीं तो बिना देखे वो संपूर्ण विश्व में जितने नाम रूप है सबको देखे बोलना चाहिए था कि नाम रूप से ही जगत हो गया आप तो दो चार को देखा है सामने वो सा, जो है दो चार को देखे आप कैसे कह रहे हैं सारा जगत नाम रूप से ही व्यापक हो गया ऐसा तो नहीं कर सकता है तो इसके लिए कह रहे हैं यहां अनुमान करते हैं घड़ा तो स्वनाम रूप गर्भ विकल्प पूर्वक व्याक्रिया दृष्टि यह देखा गया है घड़ादि पदार्थ में घड़ाधि वस्तुओं का जब सृजन होता है वहां घडादि का एक नाम होता है ऐसा कोई बच्चा उत्पन्न होता है उसका एक नाम रख देते हैं तो फिर नाम होता है फिर उसका एक रूप भी होता है तो नाम रूप घड़ादि वस्तु में देगा है तो नाम रूप गर्भ नाम रूप जिसके पेट में है मन नाम रूप का आधार लेके वो अंदर लेके विकल्प पूर्वक ऐसा विकल्प करते अनेक कल्पना करते एक नाम है दूसरा नाम है तीसरा नाम है अनेक नाम है एक रूप है दूसरा रूप है तीसरा रूप है अनेक रूप है इस प्रकार अनेक कल्पना करके व्याक्रिया देते इसी को ही व्याक्रिया बोलते इसी को ही विस्तार करना बोलते व्याक्रिया मैंने विस्तार करते ऐसे करते अनेक रूप से अनेक नाम से सृष्टि करता है, ऐसा तो देखा गया इसीलिए ऐसा होने से जगतों भी तथा अनुमान आ इसीलिए पूरा जगत का ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं, हैं। संपूर्णम जगत नाम रूपात्मकम नाम रूप व्याक्रिया रूपम हाँ। कारण क्या है ये हेलू देना पड़ेगा स्वनाम रूप गर्भ विगर्भ पूर्वगत्वात घटाधिपत ऐसे होता है तो तथा अनुमान आज इस प्रकार से अनुमान होने से अचेतन अभाव कर्तृकत्व अयुक्त इसीलिए अचेतन से सृष्टि मानना ठीक नहीं अब देखो जगत में जितने नाम रूप है देखो। कोई भी नाम रूप आ, आप अपने आप तो नहीं आता है नाम तो आप रख देते हैं नाम रखने वाले कोई चेतन होता है चेतन होकर के नाम रखते हैं कोई वस्तु अपना नाम लेकर के कभी नहीं आता नाम रख देते बच्चा जब जन्म लेता है तो नाम आप रख लेते हैं पहले उसका कोई नाम नहीं रहता है वो तो नाम तैयार करके रखते हैं माता पिता और जैसा ही बच्चा जन्म लेंगे नाम डालना है ऐसा करके डाल देते हैं फिर वो नाम ही हो जाता है ऐसे ही तो सारी दुनिया है इसलिए वो चेतना तत्व को तो मानना पड़ेगा अचेतन प्रति कोई नाम नहीं बना सकता उसको क्या पता है कौन सा किसको क्या नाम रखना है नहीं पता इसीलिए अचेतना अचेतन से उत्पत्ति नहीं हो सकती और अभाव से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती कोई अभाव है शून्य है शून्य किसी को नाम रूप बनाता है कुछ नहीं बनाता आज तक किसी को देखा नहीं तो नाम रूप न ना अभाव बना सकता है शून्य बना सकता है ना कोई अचेतन बना सकता है चेतन ही नाम रूप को बना सकता है और भाव वस्तु ही नाम रूप को बना सकता है ये दोनों ब्रह्म में घट जाता है इसलिए ब्रह्म को कारण मानते हैं और बाकी कारण नहीं है ये फिर अनुमान करते हैं क्या अनुमान होगा विमदम जेदना भावकर्तृकम नाम रूपात्मक घटवद ये अनुमान होगा विमद ये जगत विवाद हो रहा है इसलिए इसको विमत बोलते हैं सम्मत नहीं है सम्मत हो तो दोनों मानते हैं तो सम्मत हो गया फिर तो उसके बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं तो विमद है यहाँ विवाद हो रहा है एक मानता है एक नहीं मानता जगत के बारे में जगत के नाम के बारे में विवाद हो रहा है पूर्व पक्ष ने कहा कि जगत का सारे जगत का नाम रूप नहीं हो सकता क्योंकि सारे नाम रूप को कोई अभी तक देखा नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं ये विवाद किया था तब वो अनुमान कर रहे विमत हम चेदना ये विमत जगत है चेदन और भावकर्तृक है भाव वस्तु से बनाया गया भाव वस्तु ही उसका करता है ये साध्य हो गया हेतु क्या है नामरूपात्मकत्वा क्योंकि ये जगत नामरूपात्मक है अब यत्र यत्र नाम रूपात्मकत्व तत्र चेतना भाव कर्तृकत्व ये अन्वय व्याप्ति मिलनी चाहिए नाम रूपात्मक जहां जहां दिखाई पड़ेगा वहां चेतना कर्तकत्व दिखाई पड़ेगा कहा घटाधि दिखाई पड़ेगा घटाधि जो है नाम रूपात्मक है और चेतन उसको बनाता है घट को बनाता है मकान को बनाता है मूर्ति को बनाता है सब देखा गया ये अनुमान हो गया इस प्रकार से हम अनुमान करके सारे को सिद्ध कर सकते हैं। अब सारे को पक्ष बना दिए घड़ादी को छोड़ के बाकी सबको पक्ष बना के घड़ादी को दृष्टांत बना करके सिद्ध करिए सब नाम रूपात्मक हो जाएगा आगे कहते तरी चेतना भावास्त जीव भेव भेद नाम रूपे बुद्धौ आलिख्य जगत जनयष्य किम ब्रह्मणा आशंक्या हाँ। वो कहता है ठीक है आपके अनुमान से तो इतना ही सिद्ध हुआ कि कोई चेदन चाहिए नाम रूप को बनाने के लिए। फिर ये चेदन चाहिए इसका मतलब ब्रह्म को पकड़ के लाने की आवश्यकता है और भी बहुत सारे चेतन है ना यहाँ चेतनों की कमी तो थोड़ी है इतनी सारी लड़ाई होती है इतने विवाद होता है चेतन में बुद्धिमान की कमी तो है ही नहीं सब बुद्धिमान है तो अब नाम रूप आपको बनाना है तो कोई एक बुद्धिमान को पकड़ के लिये अब ब्रह्म के पीछे क्यों लगे ब्रह्म को लाने की आवश्यकता नहीं ब्रह्म सिर्फ नहीं होता है कोई चेदन चाहिए इतना ही सिद्ध होता है क्योंकि लोग में घड़ा आदि पदार्थ को बनाने के बाद कुमार आदि जो है वो चेदन है वो बना करके उसमें नाम रूपादि लगाते हैं ये देखा गया है इसीलिए चेदन चाहिए ये मालूम हो गया और एक भाव वस्तु भी होना चाहिए कोई शून्य आदि अभाव वस्तु नहीं होना चाहिए ये दो सिद्ध होने पर करकी तब तो चेदनाभाव जीव भेदा बहुत सारे जीव का भेद है एक जीव कुछ नाम बनाता है जैसे आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप 10-20 नाम तो बना सकता है नहीं बना सकता है? 10-20 नाम आप लगा सकते हैं जैसे लोग पुत्र संतान आदि पैदा करते हैं तो पैदा करके फिर नाम लगा देते हैं, तो इतना तो आपके अंदर सामर्थ्य है तो 10-20 नाम बना सकता है फिर कुछ आकार का काम भी कर सकता है जैसा मकान दुकान आदि बना सकता है तो ये हिसाब कर लो अब ऐसा करके धीरे धीरे बनाते हुए आओ और बना के जितने लोग हैं सबको पकड़ के लाओ फिर धीरे बढ़ाओ नहीं तो जितना बड़ा बना सकता है उतना बड़ा बनाओ ज्यादा से ज्यादा नाम रूप को पैदा करो ऐसा करके पूरा जगत बन जाएगा इसके लिए ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है ना इसलिए बोलते जीव भेदा नाम रूप है बुद्धव जितने जीव भेद है हमारे पास अनेक जीव है ये सारे जीव मिल नाम रूपों को बनाएंगे कैसे बुद्ध आलिख्या पहले बुद्धि में विचार करेंगे आलेखन करेंगे एक मैंने ढांचा बनाएंगे आउटलाइंस बोलते है ना पहले एक आउटलाइंस बनाएंगे बुद्धि में, हाँ ढांचा बना उसके बाद में फिर जगत देने जगत को बनाएंगे इसका मतलब सारा जीव मिलके एक मीटिंग करेंगे देखो भाई हमको जगत बनाना है तो कहाँ कहाँ क्या क्या बनाना है कितना नाम रखना है ये सारा हिसाब कर लो आ, फिर उसका लिस्ट बना दो हाँ फिर उस हिसाब से हम बनाएंगे ऐसा करके सारे तैयारी करेंगे प्लान करेंगे तब बनाएंगे इसके लिए ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं किम ब्रह्मना ब्रह्माइतिहा ब्रह्म से ब्रह्म क्या करना है ब्रह्म नहीं चाहिए तब बोलते हैं ये वाक्य आया देखो इतना तक होने पर ब्रह्म के बिना काम नहीं चलता क्यों मनसा अभी असिंध्य रचना रूप सारे जीवन त्र होकर मीटिंग करके प्लान बना करके तैयार करने पर भी इस जगत को तो नहीं बना सकता जगत में जो चीज है उसको लेके वो काम कर सकता है किंतु जगत को बनाने की शक्ति उसके अंदर नहीं है वो सोच के ही उनका मतलब दिमाग बंद हो जाता है कि आगे क्या करना है हाँ वो आंख फाटते रहे कि क्या करना है आगे कुछ पता नहीं चलता है। अब यहां तक की आज का पूरा पता नहीं चल रहा है फिर आगे का कहाँ पता चल रहा है आगे का नहीं सोचता है अभी सारे जीवों का यही स्वभाव हो गया वो आज का सोचता है अभी का सोचता है अभी जो होगा होगा बस बाद में जैसा होगा जैसा होगा किसको भी होगा ये सारे पोल्यूशन बना रहे हैं और वो नहीं सोच रहा कि आगे आने वाले क्या खाएंगे क्या पिएगी कुछ नहीं पोल्यूट करते जा रहे क्योंकि अभी हमको भोग चाहिए अभी हमको सुविधा चाहिए उसके लिए हम कुछ भी करेंगे तो कदम करेंगे पानी को पोल्यूट कर रहे हैं किसको पोल्यूट नहीं कर रहे थे पहले तो पृथ्वी को खत्म किया अब उसको खोदता है पता नहीं क्या क्या करता है पूरा वो बना करके पृथ्वी को तो जगह जगह नष्ट कर रहे हैं पेड़ को काट रहे हैं उससे भी पृथ्वी नष्ट हो रही है उसके बाद पानी को पानी को शुरू से लेके जब से ये भोग बढ़ी है तो पानी को तो खत्म किया तो एक भूत हो गया दूसरा भूत हो गया तीसरा है अग्नि को कुछ नहीं कर सकते अग्नि के बारे में छोड़ दिया अग्नि तो वो इंद्र के दृष्टि से जगह इसमें पृथ्वी में चला है फिर उसके बाद वायु वायु को पोल्यूट कर रहे इतने जो सब जला रहे हैं क्या क्या बना रहे हैं अनुपम्ब बना रहे ये बना रहे वो बना रहे सब करके वायु को पोल्यूट किया और रेडिएशन उसमें क्या क्या हो रहा है वायु हो गया खत्म उसके बाद आकाश था आकाश को भी छोड़ा नहीं वो ऊपर आकाश तक बहरा आकाश में यहां से डब्बा बना करके भेजते हैं किसके लिए वो वहां वो घूमेगा तो हमको समाचार देते रहेगा कौन खा रहा है कौन पी रहा है कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, हमको समाचार मिलता रहेगा हम यहाँ दूसरा डब्बा लग के देखते रहेंगे वो इधर ऐसा हो गया वैसा हो गया क्या होने वाला है भाई और ये सारे जितने सात लाइट भेजा है वहां अभी तक तो हिसाब करके बता रहे कि कितने लाखों जो है उसका वेस्ट वहां पड़ा हुआ है अब वेस्ट वहां से वापस लाने की कोई प्रबंध नहीं गया तो गया अब वहां वो घूमता रहेगा अब उसको न पकड़ सकता है न खींच सकता है कुछ नहीं कर सकता है सफाई झाड़ू नहीं हो सकती है वहां क्या होगा अब ये सारे ऊपर रहेंगे उसका तो कुछ तो परिणाम होगा वो परिणाम होगा तो उसका असर कहाँ आएगा वो हमारे ऊपर ही आएगा वो ही ये हारा है उसका रेडिएशन होगा उसका मेटल जो है कुछ खराब होंगे उससे कुछ फटेगा कुछ टूटेगा पर क्या क्या होगा वो बोलता है वो सारा वेस्ट घूमता है और अभी भी साल दर साल हजारों बेचते जा रहे हैं तृप्ति नहीं है इतने सारे समाचार मिल रहे उससे तृप्ति नहीं क्यों और आप स्पीड बढ़ाएंगे हम 4G करेंगे 5G करेंगे फोर करेंगे करते जाएंगे और जो है वो बढ़ाते जाएंगे क्या होगा कुछ नहीं होने वाला है उधर का समाचार इधर मिल गया क्या कर सकते हैं आप समाचार लेकर के चिंता करके रोना है तो रोएंगे फंसना है तो फंसेंगे ये दो कर सकते हैं और कुल मिला के कुछ होने वाला नहीं इसलिए ये भोग आशक्ति जो है बिल्कुल आगे का सोच बंद कर दिया ऐसे जीवों को पास यदि जगत सृजन करने का दायित्व तो दे दिया समझ लो क्या करेंगे वो <laughs> तो ये नहीं हो सकता है वो मूर्खतापूर्ण है इसीलिए ये सारे जीव मिलकर के भी इस जगत को नहीं बना सकता है जगत तो कोई और ही बनाता है उसके अधीन ये जीव भी है ऐसा मानना पड़ेगा इसके बारे में ये भाष्यकार ने ये पद भी पूर्णमीदूर्णमुद्यूर्णस्या पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य ओ